शिव पुराण उमा संहिता पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी मनुष्य चार प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है वहां समस्त देशधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है इसका विचार करो जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वारका को जाते हैं जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं मृतलोक से छियासी हजार योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है यह जानना चाहिए पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा पड़ता है परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है वहाँ का मार्ग कहीं तो दिखे कांटों से युक्त है कहीं कंकड़ों से व्याप्त है कहीं छूरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी पन और हल्का पन है कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाभ फैले हुए हैं तदनंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा व्यास जी जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च के ले रखा है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है उनकी आज्ञा पाकर दूध उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागतपूर्वक आसन देकर और अर्घ निवेदन करके प्रिय व्रताओं के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं आप लोग हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगेगा जो धर्मात्मा नम मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं, वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं उनके दृष्टि में यमराज का मुख्य दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है नेत्र टेढ़ी बहुों से युक्त प्रतीत होते हैं उनके केश ऊपर को उठे होते हैं ही मूछ बड़ी बड़ी होती है ओठ ऊपर की ओट फड़कते रहते हैं उनके अठारह भुजाएं होती हैं वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊँचे महामेरु के समान दृश्य कोचर होते हैं उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं गिरराज को निगल रहे हैं और मुँह से आग उगल रहे हैं उनके समीप प्रलय काल के अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं काजल के समान काले काल देवता और देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र, महामारी, भयंकर भाति भाती के भयावह कुष्ठ कुमान हो हाथों में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र और खड लिए खड़े रहते हैं वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छूर और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है संपूर्ण अस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ठ प्राणी देखते हैं यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं